बिहारी लाल की जय ृंदविहारी भगवती पुराण पुरुषोत्तमा जयत पराशर सिंह सत्यवती हृदय नंदो व्यास यमलगल वाद्म जगत्ति विश्व सर्गार लक्षण लक्ष परं श्रीकृष्णाक्ष जगद्धा नमा हृदय येरणया तस्य हरे पदकमल वंदे श्री देवस्यो। वन्दे हम श्री चैतन्यदेव श्रीगुरोपकमल श्रीगुरो वैष्णवा श्रीपजा सह गणरम नाथानी तमु सजीव साध्वरी सारभूतम सहित श्री श्री श्री कृष्ण कृष्ण राधा श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कमलायम कृष्ण वंदे जगत प्रियणात वंदेषपदारिंद युगुमस् वक्षो स्वता कांति ृीरा कांतिलहरीज मतंव नारायण नमस्कृत नरम चुनौतम सरस्वती कृपा सनातन रूप दुर्गति श्री जीव में लाल की श्री थ प्रेम साम्राज्य की प्रेम नगर की अद्भुत विशेषताओं का निरूपण करते हुए वहां ये कहा गया कि जहां स्थूल देह में आसक्ति का त्याग करना ही जीवन है पुर्यष्ट सहित चेतन का एक स्थूल शरीर में ममता त्याग कर देना मरण है और किसी अन्य स्थल शरीर में ममता धारण कर लेना उसी का नाम है चरण माने पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां चार अंतकरण पांच तमात्राए पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये आठ जो वस्तुए हैं इनको कहते हैं पूरी अष्टक पुरी अष्ट आठ पुरी इन आठ पुरी को शनि में लेकर के सिये सिये शब्दों में कहेंगे तो स्थूल शरीर सूक्षर शरी और कारण शरीर इन तीनों को लेकर के चेतन जो जीवात्मा है वह किसी एक स्थूल शरीर में ममता बुद्धि का त्याग कर दे शरीर में नहीं इस बुद्धि का त्याग कर दे और किसी दूसरे शरीर में ममता बुद्धि कर ले जिस शरीर में उसने ममता बुद्धि कर ली उसका नाम हो गया जन्म उस देह का हो गया जन्म और जिस शरीर का जिस पुर्यस्टक सहित चेतन का जिस पुर्यस्टक में ममता बुद्धि का त्याग हो गया उस शरीर की हो जाएगी मृत्यु परंतु तो प्रेम की एक अद्भुत विशेषता है कि यहां पर में कभी भी प्रवृत्ति है ही नहीं उनकी प्रवृत्ति सर्वदा सर्वदा श्री श्याम सुंदर में ही लगी हुई की प्रवृत्ति एक में है ही नहीं श्याम सुंदर में ही लगी हुई है प्रियाओं के स्थूल श्रेणी तो वैसे भी नहीं है परंतु तो जो दिख रहे हैं व्यवहार में जैसे व्यवहार में जैसे दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है तो यदि जो सिद्ध हैं उनकी तो वाले उनकी तो है उनकी तोक वाली शरीर है ही नहीं उनके शरीर तो चिन्ह ही है गोपियों की परंतु जो साधन सिद्धा हो करके साधन करके जिनको गोपी देह की प्राप्ति हुई है और अभी उनके देह में कहीं प्राकृतिक भी विराजमान है ऐसे प्राकृत अप्राकृत मिलित जिनके शरीर हैं ऐसी जो गोपियां हैं उन गोपियों के लिए मरण ही जीवन हो गया जैसे यज्ञ पत्नी का उनके अभी शरीर प्राकृत है नित्य प्रकरण नहीं है श्री राधिका ललिता विशाखा ये तो नित्य प्रकार हैं, परंतु जो पत्नी यज्ञपत्नीगण है उनके शरीर नित्य शरीर नहीं है वे तो जीव कोटि नहीं है तो उनका कहीं पुर्यष्ट सहित चेतना का श्री कृष्ण में अवस्थित हो जाना यह मरण ही जीवन है यही उनका जीवन है। गोपियों की स्थिति यह है कि जो साधन सिद्धांत है उन साधन सिद्धाओं में यदि कहीं प्राकृत का थोड़ा सा अंश है तो या तो वे भाव का त्याग करके श्री कृष्ण को प्राप्त हुए या उनके प्राप्त शरीर है और उसको यदि अन्य पुरुषों का स्पर्श भी प्राप्त है अन्य संघ भी प्राप्त है तो उस स्थिति में वे साधन सिद्धागण जिनके देह अभी पूरी तरह से चिन्हय नहीं हुए हैं कई मिश्रित है अवतार काल में मिश्रण है ऐसी जो गोप कारण है उन गोप कारणों के गोपीका मरण वह भी जीवन हो गया अर्थात उनके प्राकृत आयुष जितने थे वो तो समाप्त तो हो गए और चिन्हय आयुष की प्राप्ति हो गई ये कल के प्रकरण में स्थापन कराए कि गोपियां चार प्रकार की हैं एक गोपी है नित्य सिद्धा ये तो पतियों पतियों के द्वारा रोकने पर भी नहीं रुकेगी कृष्ण के पास में पहुंच जाएंगी दूसरी है जिनमें थोड़ी सी कसर है कर्म कांड के प्रति धर्म के प्रति जिनमें थोड़ा सा आदर का भाव भी विराजमान है कृष्ण प्रेम भी है और आदर का भाव भी है उनमें जो कच्चापन था वो कच्चापन दूर हो गया जो आम थोड़ा अधकच्चा था वो आम कहीं गर्मी में रखने पर विराह का ताप देने पर वो जल्दी से पक गया तीसरे प्रकार की जो हैं जिनको कहीं जनों का समागम तो नहीं है परंतु कहीं स्पर्श प्राप्त है ऐसी जो स्थिति है उनका जो उनमें जो अन्य स्पर्श करने का दोष आ गया है वो अन्य स्पर्श के दोष को विरह ने दूर कर दिया और भाव दूर करके हम कृष्ण से अलग है इस विरह भाव को दूर कर दिया या विराह भाव का त्याग करना ही उनका देह त्याग है जैसे ब्रह्मा के द्वारा अपने भाव का त्याग कर देना वही ब्रह्मा का देह त्याग करना है और चौथे प्रकार की स्त्री में है वृजगोपे हैं जो कि अभी अवतार काल में कहीं उनको जन्म प्राप्त हो गया देह उनको मिल तो गया, गयातु पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण अन्य पति मन गोपों का स्पर्श भी उनको प्राप्त है और वे संतानवती होकर के भी अपत्यवती होकर के भी विराजमान है उनके देह कृष्ण सेवा के अमलिया नहीं है सेवा के उपयुक्त नहीं रहे हैं अतः उनके देहों को परिवर्तित करा करके में जो देह हैं उनको प्रदान करके श्री रसको जी कह रहे हैं सद्यो अलौकिक देह प्राप्त रासमंडल पदकर प्रवेशा उनको तुरंत ही अलौकिक देह की प्राप्ति करा करके लौकिकता का जो अंश था उस लौकिक देहों को परिवर्तन करके बदल करके उनको श्री जो माया ने कृष्ण के पास में पहुंचा दिया और इस प्रकार इन गोपियों का मरण भी उनका जन्म हो गया अब इस ब्रिज में मरण ही जन्म है जाको जग मरवो कहे सो मेरे अन्न वैष्णव में तो जो मृत्यु है वो आनंद का विषय महामहोत्सव का विषय स्वधार्यंत प्राय प्राण कथन चला श्री उद्धव जी उनसे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अरे भैया उद्धव बड़े अच्छे समय पे आया ये मैंने पत्र का लिखी है इस पत्र का को तू ले जा और तो मेरी गोपी को ये पत्र का दे देना धार्यंती अति प्रच्छेनों वे अत्यंत कठिनाई से प्रायः प्राण कथन प्रायः माने मृत्यु प्राय उप प्राय शब्द का अर्थ मृत्यु होता है तो प्राय माने मृत्यु की प्रतीक्षा देखते हुए वे प्राण कथन के मृत्यु की प्रतीक्षा ले रही हैं प्राणों को धारण कर रही हैं प्राय शब्द मृत्यु का वाचक होता है परीक्षित महाराज के लिए कहा गया प्रायों प्रायोप विष्णु होकर के विराजमान हुए अर्थात जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक गंगाजी के किनारे यहीं बैठा रहूंगा कभी पूजन करने के लिए उठते हो कोई ऋषि आए उनका गुरजन आए तो उनका स्वागत करने के लिए तनिक उठ गए कभी बैठे बैठे ही प्रणाम कर लिया कभी उठ करके अभ्यस्थान दे दिया तो वो बात अलग है परंतु प्राय का तात्पर्य है कि मृत्यु पर्यत में यही बैठा रहूंगा अंध जल सब छोड़कर तो वो प्राय शब्दकार है तो यहाँ पर प्राय प्राण कथन चलो ये गोपीकाग भी प्राय माने मृत्यु पर्यंत मृत्यु की प्रतीक्षा देखती हुई अपने प्राणों को किसी प्रकार से धारण किए हुए है उनके पास में तू ले जा मैं आते समय उन गोपियों से कह गया था कि प्रिय घबराना मत मैं जल्दी आऊंगा प्रत्यागमन संदेश है मैंने जो लौटकर आने का संदेश भिजवाया था इस संदेश के कारण ही पल्लभ में मधात्मिका मेरी गोपी मेरे व्योग में अत्यंत अत्यंत व्याकुल है उनको ये तू संदेश ले जा मृत्यु की प्रतीक्षा देख रही हैं उनके लिए मृत्यु ही जीवन है अब यहां बल्लभ में का इस शब्द को लेकर के श्री विश्वनाथ चकवर्ती जी ने एक बार सुंदर भाव प्रकट किया कि श्री जीव जी ने भाव सुंदर प्रकट किया श्री गोपी ये श्याम सुंदर की स्वरूप भूता ही ये परम परमस्वया होकर के ही बिराइमान है मेरी गोपी इसका अर्थ निज प्रिया पत्नी ही निज निजी शक्ति ही होगा इसके लिए कहीं इस तरह से देखा जा सकता है कि कोई ब्राह्मण अपनी यज्ञ इत्यादि कार्य करने के लिए कोई ब्राह्मण जी आजीवता उस आजीविका में परदेश गया परदेश में एकाएक उसे उसका मित्र मिल जाए बोले अरे भैया तू यहाँ बंबई में कैसे वो कह भाई एक अनुष्ठान था उसमें मैं आया था तू भी है? बोले हाँ मैं भी मैं काम से आया था बोले घर कब जो तो लौट रहा है बोले आज ही लौट रहा हूं और वो मित्रों से कहे बोले भैया एक काम करेगा बोले हाँ बता मेरा एक पैकेट है इस पैकेट को तू ले जा हाँ ला दे दे वो पैकेट देते हुए कह रहा है कि इस पैकेट को एक ब्राह्मण मित्र से कह रहा है कि इस पैकेट को ब्राह्मणी को दे देना अब ब्राह्मणी का क्या अर्थ होगा ब्राह्मणी का अर्थ ब्राह्मण जाति नहीं हो सकता परदेश में एक ब्राह्मण अपने मित्र से ये कह रहा है कि इस पैकेट को ब्राह्मणी को दे देना तो ब्राह्मणी का अर्थ ब्राह्मण जाति नहीं हो सकता है ब्राह्मणी का अर्थ होगा पत्नी ऐसे ही श्री कृष्ण मथुरा में अपने मित्र उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव मेरी ये पत्रिका ले जा और मेरी गोपी को दे देना तो गोपी का तात्पर्य गोपी जाति नहीं है गोपी का तात्पर्य होगा श्री कृष्ण की परमस्वया परम प्रिया परमस्वया तो यहाँ पर श्री कृष्ण उनके हृदय में गोपियों के प्रति जो भाव है वो भाव तत्वतः सिद्धांत तो परमस्वया का भाव है इसलिए श्री जी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि परकीय माणा अपे परमसुया एव ब्रजगोप्या गोपिया न स्वकीय है न परिया है बल्कि वे वेद परमस्वीया स्वकीय का तात्पर्य है कि किसी माध्यम के द्वारा किसी घटक के द्वारा जिन दो को मिलाया जाए फिर अग्नि की साक्षी में जिसको ग्रहण किया जाए वेद अग्नि ब्राह्मण काल इन चार साक्षियों में किसी कन्या को ग्रहण किया जाए तो उसको हम कहेंगे स्वकिया चारों चीज होनी चाहिए वेद का प्रयोग भी होना चाहिए अग्रम झगड़न वेद नहीं कोई अग्रम कोई बोल दिया उल्टा सीधा मंत्र सो नहीं वेद के जो मंत्र हैं वो सप्तपदी के मंत्र होने चाहिए वेद फिर अग्नि की साक्षी होनी चाहिए फिर ब्राह्मण की साक्षी होनी चाहिए और साथ के साथ में नाटक में भी ये कोई चीज बोल रहा है उसको भी नहीं माना जाएगा काल भी होना चाहिए नाटक में स्टेज पर कोई बोल रहा है मंत्र कोई ब्राह्मण बन करके पुरोहित बन करके बैठा है अग्नि भी जलाकर के वहां पर करती है और कहे व्या हो रहा है वो ब्याह नहीं कहलाएगा विवाह नहीं कहलाएगा विवाह में काल भी होना चाहिए अर्थात एक निश्चित काल में हम स्वीकार कर रहे हैं ये स्वीकृति भी होनी चाहिए चार चीज यदि होंगे तो स्वकिया होगी अग्नि ब्राह्मण वेद और काल जहां ये चार चीज नहीं है वहां पर परकिया होगी गोपियां स्वकिया नहीं है क्योंकि किसी भी शास्त्र में उनका विवाह का प्रसंग नहीं दिखता है विवाह यदि है तो वो तो खेल मात्र है विवाह का खेल है तत्त्वतः तो विवाह वैसे प्रसंग किसी प्रामाणिक शास्त्र में नहीं है कभी कभी किन्हीं शास्त्रों में वो प्रमाण कहीं प्राप्त हुए परंतु प्राचीन प्रमाणों में नहीं है कहीं आधुनिक प्रमाणों में ही उनका निपण किया गया जैसे गर्ग संहिता इत्यादि में उनको लिखा गया कही ऐसा प्रसंग आया कि में राधा कृष्ण इन दोनों का विवाह हुआ परंतु एक आश्चर्य की बात है कि गर्ग संहिता के, के प्रमाण को रूप गोस्वामी जी जीप गोस्वामी जी ये लोग जो गौड़ी आचार्य हैं ये कहीं गर्ग गर्भ संहिता के प्रमाण को देते नहीं सारे प्रमाणों को दिया यहां तक के उन्होंने गीत गोविंद को भी प्रमाण रूप में मान लिया कृष्ण कर्णामृत को तो प्रमाण रूप में मान लिया कहीं गर्व संहिता के प्रमाण शिव गोस्वामी जी ने दिए इसका मतलब है कि वो जो अंश है वो अंश कहीं जाने पहले रहे या बाद में वे कहीं आधुनिक रहे होंगे इस वजह से उनको या उस समय के जो पंडित वर्ग था वो उनको प्रमाण रूप में कहीं स्वीकार नहीं करता था इसलिए अः गर्म संहिता के प्रमाण को बहुत ज्यादा दिया नहीं और उसे खेल करके ही मान लिया विवाह के तो गोपी उनका किसी श्री जी को जी लिखते भी हैं रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी लिखते भी हैं कि किसी प्राचीन शास्त्र में विश्वनाथ चकुर्थी लिखते हैं किसी प्राचीन शास्त्र में या विवाह का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है गोपियां पर किया हो ही नहीं सकती हैं चलो स्वकिया नहीं है तो पर किया मानना पड़ेगा ऐसा है नहीं गोपियों को परिया माना ही नहीं जा सकता है क्योंकि वे तो नित्य आधार्मी शक्ति है जैसे अग्नि के ताप का अग्नि के साथ में किसी ने विवाह नहीं किया जैसे जल की शीतलता का जल के साथ में किसी ने विवाह नहीं किया है वह स्वाभाविक है इसी प्रकार न गोपियां पर किया है न गोपियां अग्नि अग्निवेद ब्राह्मण काल इनकी साक्षी में गोपियों को स्वीकार करके स्वीकार नहीं किया गया इसलिए स्वकिया नहीं है पर वे हो नहीं सकती हैं क्योंकि स्वाभाविक अग्नि और अग्नि का ताप स्वाभाविक रूप से ही सदा मिला हुआ है इसलिए वे कहीं परकिया को तो हो ही नहीं सकती हैं, इसलिए न स्वकिया है न परकिया पर किया है क्या माने? है इसलिए श्री झीपम जी ने एक शब्द दिया परम अर्थात स्वाभाविक जो वस्तु है उसके रूप में ही उनको स्वीकार किया जाएगा कृष्ण और राधिका दो तो अलग अलग वस्तु नहीं है कृष्ण रूप श्री राधिका राधे रूप श्री श्याम दर्शन को ये दो हैं है एक ही सुखधाम ये दोनों एक होकर के ही विराजमान है राधाम कृष्ण स्वरूपाम कृष्ण राधा स्वरूप कलात्मानम निकुंजस्तम ये कुर रूप होकर के भी विराजमान है श्री महावाणी जी के वंदना में आ, जो एक मंगलाचरण का श्लोक है उसमें कहा गया कलात्मान माने कुरूप होकर के कला रूप होकर के कृष्ण कृपा मूर्ति होकर के भी ये प्रियालाल दोनों के दोनों तो विराजमान है निकुंजस्तम निकुंज में भी विराजमान है ये सदा गुर रूप होकर के विराजमान है इनकी हम हाँ वंदना कर हैं तो श्री प्रियालाल उनकी स्थिति हुई कि न वे स्वकिया हैं वे हैं बल्कि वे परमस्वी होकर के और इसी परमसू का निरूपण करते हुए श्री जी गोस्वामी जी निरूपण कर रहे हैं कि पल्लवियों में मदात्मिका यदि परदेश में कोई ब्राह्मण अपने मित्र से ये कहे कि ये पत्र का मेरी ब्राह्मणी को दे देना मेरी ब्राह्मणी तो मेरी ब्राह्मणी का तात्पर्य ब्राह्मण जाति नहीं होगा वहाँ पत्नी ही होगा ऐसे ही कृष्ण मथुरा में कह रहे हैं कि प्रत्यागमन संदेश ही मेरी गोपी मैं लौट करके आऊंगा इस संदेश के कारण अपने प्राण को धारण किए हुए हैं पल्लवियों में मेरी गोपी वह मदात्मका मुझमें चित्र लगाए हुए हैं यह पल्लभियों में ये मे शब्द परमस्वीयता प्रकट करता है न स्वकीयता प्रकट करता है न परकीयता प्रकट करता है बल्कि वह परमस्वी है यही प्रकट करता है जैसे शामसुंदर कह रहे हैं मेरी गोपी किसी प्रकार गोपिकागण भी शामसुंदर के लिए कहती है कि अपिवत मधुपुर्याम आर्य पुत्रोध नास्ते कि मधुपुरी में आर्यपुत्र कुशल पूर्वक है अब यदि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की मर्यादा देखें, तो वहां पर स्पष्ट रूप से नाट्यशास्त्र में लिखा गया है कि पत्नी अपने पति के लिए आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग कर सकती है और किसी दूसरे पुरुष के लिए कभी भी आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग नहीं आर्यपुत्र शब्द बिल्कुल फिक्स है पत्नी का पति के संबोधन किसी दूसरे के प्रति कभी भी कोई भी स्त्री किसी दूसरे पुरुष के लिए आर्य पुरुष आर्य पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं करेगी तो जैसे श्याम कह रहे हैं मेरी गोपी ऐसे गोपी भी कह रही हैं आर्य पुत्र मथुरा में कुशलपूर्वक तो हैं तो गोपियों की भी श्री श्याम सुंदर के प्रति जो भावना है वो परम स्वीयता की भावना है और पृष्टि की भी गोपियों के प्रति जो भावना है वो परम श्रीयता है तो पूरे प्रकरण को समझने के लिए चार वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है पहला बात गोपियां कभी भी परिया हो ही नहीं सकती क्योंकि आह्लादमी शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही पदार्थ है पहला बात पूरा होगा अब दूसरा बात रस का उत्कर्ष बाधा होने पर ही होता है इसलिए रस का उत्कर्ष पर है दूसरा वाक्य हुआ रस का उत्कर्ष इसलिए लीला शक्ति गोपियों में परिया भाव स्थापित करती है अब तीसरा बात कि यह पर आने पर बाधा उत्पन्न होकर के रस का उत्कर्ष तो हो रहा है परंत लीला शक्ति ही इस रस का समाधान भी कर देती है वो समाधान करती है वे ये ये जो पर भाव है ये पर भाव कहीं लीला शक्ति ही गोपियों में स्थापित करती है परंत ये पर भाव केवल कल्पना में फंतासी में नहीं है फेंटासी में नहीं है बल्कि यह परिया भाव लीला के अंतर्गत यथार्थ में यथार्थ में लीला पर भाव और चौथा वाक्य है कि परकिया होने पर भी लीला शक्ति ही इस परकिया में जो विरोध है उसका समाधान करती है फिर से चार वाक्य को दोहरा दें गोपियां परकिया हो ही नहीं सकती नंबर दो रस का उत्कर्ष में ही है।, या, है कल्पना में नहीं है बल्कि लीला व्यवहार में यथार्थ में योग माया ने साबित किया है इन गोपीका गणों के पति मंदिर गोपों के साथ में इन गोपियों का विवाह यथार्थ गांग में गांव में गांव के व्यवहार में स्थापित किया गया है जिस समय ब्रह्मा जी ने बछा बालक चुराए उस समय कृष्ण ही गोप बने हुए थे और उन तत्त गोपों के साथ में इन बालकाओं का सगाई ब्याह हो गया तो वे विवाह केवल फंतासी में नहीं है जो सामाजिक व्यवस्था है उस तो सामाजिक व्यवस्था में भी ये होकर के विराजमान हैं, इसलिए मन इनकी शुष्म मन इनकी सास ससुर ये सब भी विराजमान हैं और कृष्ण इनके उपपति होकर के ये विराजमान होते हैं अब चौथा बात कि यदि पर तो बाधा उत्पन्न होगी लीला शक्ति उस बाधा का भी समाधान करती है समाधान करने का तरीका यह है कि छाया गोपियों को धर्म में स्थापित कर देती है और ऐसी स्थिति में ये गोपियां धार्यं क्षेणों प्राय प्राणान कथन चलो श्याम सुंदर के प्रति परकीय भाव रखते हुए भी बड़े कठिन से यह अपने प्राणों को धारण कर रही है तो ये पांच चार वाक्य कर दिया। अब छाया गोपियों के विषय में फिर से चार वाक्य आए कि मूल गोपी पहुंच जाएगी रास में छाया गोपी लौट करके आती हुई दिखेगी घर में छाया गोपी के साथ में भी प्रतिबंध गोप का कभी भी संपर्क होगा नहीं मूल गोपी को यह पता नहीं है कि छाया नाम की कोई गोपी घर पे है और जब मूल गोपी लौट करके आएगी उस समय छाया गोपी और मूल गोपी कभी मिलैंगीन नहीं ये समाधान हो तो प्रत्यागमन संदेश ही अब गोपीका ग्रहण श्री श्यामचंदर के साथ में मिलन के लिए अत्यंत अत्युत व्याकुल है इसलिए बल्लभियों में मदात्मका मेरी गोपी ऐसा कहकर के ये कह रहे हैं ऐसी मेरी गोपी ऐसा कहकर के ये बता रहे हैं कि गोपियां मेरी स्वरूप हो करके लिए विराजमान बल्लभियों में मदत्मक एक बात और एक पांचवा बाक्य इसमें और छोड़ सिद्धरा दे गोपियां कभी परकिया नहीं है परिया में रसका उत्कर्ष है नंबर दो परिया में रस का उत्कर्ष है नंबर तीन जो गोपियां हैं उनमें लौकिक व्यवहार में परिया सिद्ध है फंतासी में नहीं है फंतासी में नहीं और चौथा भाव ये किय होने पर जो विरोध होना चाहिए उसका समाधान श्री योग माया जो चौथा वाक्य है उसके अंतर्गत फिर से चार वाक्य मूल गोपी रास में छाया गोपी घर में छाया गोपी के साथ में नंबर दो छाया गोपी के साथ में पतिमंद गोप का स्पर्श नहीं नंबर तीन मूल गोपियों छाया गोपियों को यह पता नहीं है कि हमारी कोई छाया गोपी है या हमारी कोई मूल गोपी है ये उनको अनुभूति नहीं है और जब लौट कर के आएंगे उस समय छाया गोपी अंतर्धान हो जाएगी मूल गोपी विचार करेगी बड़ा अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा इस तरह से मैं ब्याज मानूंगा तो ये चार वाक्यों अब एक पांचवा वाक्य और वो ये कि जब तक गोपियां या श्याम आप गोष्ठ में हैं तब तक तो आपके हृदय में यह भावना है कि हम उपपति हैं या पढ़किया हैं पर तो जैसे ही श्री श्याम ने योगपीठ में प्रवेश किया श्री प्रिया जी योगपीठ में पधारी और अष्ट सखियों से प्रवेश होकर के विराजमान हुई जब योगपीठ में सखीगण तांबुल भक्त ललताम विशाखाम गंध चामरे ने चाम चित्राम बसन कर्मणे वंदे वाद्य तुंग विद्याम इंदुलेख्याम चंदरतने सुदेवी जलसेवाम राज काम ये अष्ट सखीगणों से परवेश होकर के श्री प्रिया लाल की सेवा की जा रही है उस समय न सखियों को ये विचार है कि ये परिया है या ये उत्पत्ति है न श्याम सुंदर कभी ये विचार करते हैं कि राधिका पर किया राधिका का भी विचार करेंगे कि शाम से न पर किया है उस समय परमसुया भाव ही सब में पूरी नुकुंज में परम सुव ही विराजमान रहेगा तो जब तक निकुंज में नहीं घुसे तब तक तो श्रम तम दम भ्रम यह चार मिलोनी रही आई पंत तो जैसे ही नुकुंज मंदिर में घुसे जो पीठ में घुसे वैसे ये चारों मिलोनी समाप्त हो जाएंगे और उस समय जितनी भी सेवा होगी वो सेवा परम गोपीजन वल्लभ हो करके ही सखीकरण इनकी सेवा करेंगी इसलिए यह विचार करना उचित नहीं है कि गौड़ियाओं की उपासना पद्धति में तो श्रम तम दम भ्रम इनकी मिलोनी है एक शब्द का प्रयोग किया गया मिलोनी इनका एडल्ट्रेशन है मिलावट है तो ऐसा है नहीं जब नुकुंज मंदिर में योगपीठ में उपासना हो रही है उस समय परम परमस्वी रूप में ही बिचार रही है जब उनको याद दिलाई जाएगी कखटी भदरिया ये कहेगी कि जठला आ रही है तब उनको हो सारेगा प्रियालाल दोनों को अरे कोई आने वाला है कोई हमको देख लेगा तब वे अलग अलग तो कुंज भंग होता है उसको कहते हैं कुंज भंग एक शब्द का प्रयोग किया गया कुंज भंग लीला तो कुंज भंग जब होगा उस समय इनको पुनः परकीय भाव की याद आएगी जहां नुकुंज में विलास कर रहे हैं उस विलास करते समय नुकुंज में क्रीड़ा करते समय श्री श्रीमान महावाणी जी की जो उपासना पद्धति है बड़ियों की उपासना पद्धति उसमें कोई अंतर नहीं रहे वहां परम होकर के ही तो निकुंज मंदिर के बाहर जब तक अभिशाक नहीं किया है तब तक पर किया है निकुंज मंदिर में जब आ गए उस समय सब भूल गए और परमस्व रूप में ही उनकी आराधना की जाएगी और उसी तरह योग पीठ में उनका ध्यान किया जाएगा उस समय इन प्रियालाल के अलावा भी कोई दूसरी दुनिया है इसका किसी को अनुस, अनुसंधान नहीं ये रश्मि दूसरे कहा किसी भी प्रकार का अनुसंधान वहां पर नहीं होगा अब इसमें छठा के और जोड़ जाएगा ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भौतिक लीला में पृथ्वी के ऊपर तो पर किया है और गोलोक में स्व किया है ऐसा विचार भी विश्व चकुर्थी जी ने नहीं यहां पर भी पर किया वहां पर भी पर किया क्योंकि तो प्रक्रिया के द्वारा रस की वृद्धि होती है रस रस का कारण कारण ही नहीं है बल्कि भी है केवल ही नहीं है वह रस का कारण ही है यदि माना जाए कि वह रस को बढ़ाता है पर किया भाव तो ऐसा नहीं मान सकते हैं कि कोलोक की उपासना कोई न्यून कोटि की है ऐसा नहीं माना जा सकता वो भी उपास्य है इसलिए यहां पर भी पर किया और तो वहां पर भी पर किया पंत वो ध्यान रहेगा योगपीठ में जब तक प्रियालाल ने प्रवेश नहीं किया तब तक तो पर किया भाव है और जब भीतर प्रवेश कर गए सिंधु कुंज वंदन में अनंग रंग कुंज में उसकी आठों जो सेवा कुंज है उनमें प्रवेश करके गए वहां सठी सेवा कुंज में सेवा करते हुए विराजमान है तो वहां पर पहुंचने के बाद में फिर पर भाव भूल जाएंगे परमसूया राधा ये कृष्ण है कृष्ण के लिए राधिका राधिका के लिए कृष्ण और इनके अलावा भी कोई दूसरी दुनिया है इसके निकुंज के बाहर भी कोई दुनिया है इसको मैं भूले हुए हैं जब उनको याद दिलाई जाएगी तब उनको याद आएगी निकुंज में जब विराजमान है विलास में जब विराजमान है उस समय पर हो करके ही वे रहेंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि ये उपासना पद्धति बड़ी कठिन उपासना पद्धति है इसमें जब तक ये क्रमिक विस्तार इसको नहीं समझा जाए तब तक, तक बड़ा घालमेल रहेगा और ये क्या ये कैसे हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा ये बहुत सारी परंतु इनकी यदि क्रमब्ध विशेषण विश्लेषण प्राप्त किया जाए तो विश्लेषण प्राप्त करने पर बहुत सारी बातें रसिक आचार्यों ने कृपा करके प्रस्तुत इसलिए जहां पर भी परिया वहां पर भी परिया फिर से छह वाक्यों को दोहरा दे गोपी कभी परिया हो नहीं सकती हैं परकिया में ही रस का उत्कर्ष है या परकिया भाव व्यवहार में गांव के व्यवहार में में नहीं है वह यथार्थ में है, होने पर, बात, होने पर जो होता है उस विरोध का लीला शक्ति ही समाधान करती है वह समाधान छाया गोपी के रूप में वे करती हैं छाया गोपी घर में रहती हैं मूल गोपी रास में अवस्थित होती हुई विराजमान होती है ऐसा मानना भी उचित नहीं है जहां पर पर किया है वहां पर स्वकिया है गोलोक में स्व किया है ऐसा नहीं है क्योंकि गोलोक उपासना भी परम परम उपास्य है इसलिए जो भाव ब्रज में भौम वृंदावन में है प्रकटलीला में है वे ही सारे भाव श्री गोलोक में भी विद्यमान है और वहां पर भी पर किया है और छठे बार जब तक निकुंज मंदिर में प्रवेश नहीं किया है तब तक तो पर किया भाव का अनुसंधान रहता है परंतु तो जहां अष्ट सखियों के द्वारा सेवित होकर के श्री में प्रियालाल विराजमान पर उस के बाहर भी कोई दुनिया है इसका प्रियालाल को नहीं और वहां पर रूप में ही खोप उनकी आराधना करती है फिर समय समय पर कभी कक्टी बदरिया कभी नकुंज मंदिर के बाहर जाएंगे तो जहां शिव वृंदावन की लीला होगी उस वृंदावन की लीला में जैसे दान लीला इत्यादि उनमें पर भाव आ जाए जहां दान लेने के लिए ठाकुर था, खड़े था, होंगे वहां पर पर भाव वहां पर आ जाएगा तो दान वस्त्र हरण इत्यादि में पर भाव है परन्तु तो निकुंज में जिस मिल रहे हैं सखीगण सकीड़, अष्ट से सेवित होकर के जहां पर विराजमान है वहां पर कोई भी परक्रिया भाव नहीं है वहां पर परमस्वया होकर के ही श्री क्रियालाल आप विराजमान हो गए तो पल्लभ में मदात्मिका में बल्लभ्यो में शब्द में कहीं अटक करके रह गए परंतु इसके द्वारा ये स्थापित किया गया कि श्री गोपिकागण न के कारण स्वकिया हुई हैं न वे परिया हो सकती हैं, बल्कि वे परमस्वीय ही है और परमस्वीय में एक नुकुंज मंदिर में जहां योगपीठ में भी विराजमान है उस समय को तो बाहर की सारी वस्तुएं विस्मृत है परंतु तो जब निर्मृत मुकुंज से या नुकुंज से बाहर शिव वृंदावन कुंज में आती है कुंज में पधारती है उस कुंज लीला में श्री प्रिया गाओ गाओ में भी और श्यामचंदर में भी वहां फिर से परिया आ जाता है कभी नुकुंज से बाहर कुंज भंग करने में भाव का उपदेश किया जाता है कभी बाहर आने पर भाव का उनको उपदेश प्राप्त उनको स्मरण प्राप्त अनुसंधान प्राप्त हो जाता है तो परिया भाव का अनुसंधान श्री निवृत्त नुकुंज के बाहर ही है ज के भीतर योगपीठ योग पीठ में पर का नहीं है और वहां पर जितना भी शास्त्र में ध्यान किया गया रूप में में स्वरूप होकर के ही तो बल्लभों में बदल दिया धार्यंती बड़े कठिन से वे प्राण धारण कर रही हैं और प्राय शब्द के द्वारा यह दिखलाया कि मृत्यु को प्राप्त करना बे ज्यादा पसंद करती हैं बल्कि प्राणों को धारण करना तो मृत्यु ही जहां पर मरणम एवं जीवनम मरण ही जीवन हो जाता है इसी तरह के एक आगे बचन कहे गए हैं क्या अलम आतपयी रनल पई सखिशर तलपई विषधर कल तल पई पाए सार्थ यदाय सार्थमाशा निरर्थयंती कदर्थयती अरी सखी अलम आतपयी अंगल पई अरी सखी ये मेरे ऊपर छत्ता करने की जरूरत नहीं है छत्र लगाने की जरूरत नहीं है अलम आत पई अंगल पई धूप मुझे कोई कष्ट नहीं दे रही है आतप माने धूप अलम आतपी अनल बोला अरे सखे यदि तू ये विचार करनी होगी कि आतप से मुझे कष्ट प्राप्त हो रहा है ये आतप मुझे कष्ट देने वाला नहीं है किसी तरह से सखी शर तलपई विषधरा कल पी बोले अरी सखे तू जो मेरे लिए पुष्पैया की रचना कर रही है इस पुष्पैया की भी रचना करने की भी जरूरत नहीं है तो यहां चदोवा लगाने की जरूरत नहीं है अलम आतपाई अनल पाई। क्योंकि यह चदोवा लगाने का जो प्रयास है वो भी व्यर्थ है चदोवा लगाना ये शर्तलपई और बिष्धर कलपै चद तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सर्प मेरे ऊपर आ रहा है विष्णर कल्पई और जो पुष्प शैया बनाई गई वो पुष्प शैया ऐसी लगती है जैसे शर की बाय्या के ऊपर विराजमान किया हुआ तो अलम आत्पई अनलपई मेरे विरहत आपको दूर करने के लिए यदि तू पुष्पया की रचना कर रही है तो पुष्पया की रचना करने की आवश्यकता नहीं है और यदि चंदोवा लगा रही है तो चंदोवा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है पुष्पैया तो हो जाती है कैसी बुल शर्व तलपई मानो बाणों की शैया हो और चंदोवा लगाना कैसा हो जाता है जैसे सर्प ही मेरे ऊपर घात लगाए बैठे हैं कि कब मौका मिले और कब हम निकल जाए इसलिए अरी सखी क्यों हैरान हो रही है काहे को मेरे लिए तू विणी की पुष्प शैया की रचना करती है काहे के लिए मेरे लिए ये चदोवा की रचना कर रही है इनकी आवश्यकता नहीं है अलम इनके लिए रहने दे रहने ने इनकी आवश्यकता नहीं है आतपाई अनलपई आतोवा लगाने की और अनल्प का तात्पर्य है इत्यादि के द्वारा भी मेरे ताप को कम करने की शीतोपचार के द्वारा ताप को कम करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुष्प शैया वह तो हो जाती है शर्तल बाणों की शैया और ये चदोवा या मेरे लिए बन जाता है विषधर कल्प सर्प ही जैसे हो यद उपाय सार्थ माशा निरर्थ है बोले अरी सखी तू जो उपाय कर रही है ये उपाय इनमें ये उपाय तब सार्थक होंगे जबकि प्यारे की मिलन की आशा हो मेरे हृदय में प्यारे के मिलन की आशा निरंतर बनी हुई है इसलिए वो आशा आशा एक दिन से मिलन होगा इस आशा में मैं जीती रहूंगी चिंता मत कर मैं जीती ही रहूंगी मैं अपने प्राणों का कितने भी कष्ट आ जाए उनको प्राणों को प्राप्त करके त्याग करने का मैं प्रयास नहीं करूंगी यद उपाय सार्थम आशा इस समय आशा ही सर्वोत्तम औषधि है तू जिन औषधियों का प्रयोग कर रही है ये बनाना, ये लगाना, मेरे ऊपर शीतोपचार करना ये उपाय सार्थक नहीं है मूल उपाय जो होंगे सार्थक जो उपाय होंगे वो सार्थक उपाय क्या है कि मुझे आशा दिलाती रहे कि प्यारे तुझे एक दिन अवश्य ही अपनाएंगे ये आशा मेरे हृदय में बनी हुई है तो यदि आशा उपायों में सार्थक यदि कोई वस्तु है तो वो आशा ही है अभी सखी निरर्थयती कदर्थी यदि आशा नहीं है और फिर यदि तू ये उपाय करती है तो ये निरर्थयंती ये जितने भी उपाय हैं ये सब निरर्थक हो जाएंगे और कदर्थयंती ये मेरे हृदय में पीड़ा ही उत्पन्न करे, ये कदर सुना ही उत्पन्न आशा बनी हुई है, इसके इन उपायों की आवश्यकता नहीं है कि पुष्पैया की रचना की जाए छाया की रचना की जाए भीगे हुए कमल के पत्रों से मेरे ऊपर पंखा किया जाए गुलाब जल का छिड़काव किया जाए शीतल चंदन उनके घुसण से चंदन के लेप से मेरे अंगों को शीतलता प्रदान की जाए इन सब की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि आशा है तो मैं जीवित रही आऊंगी और यदि आशा समाप्त तो हो गई आशा जलाती रहे यदि आशा नहीं दिला पाई तो समझ लेना उपाय सार्थ आशा निरर्थ है तो तेरे जितने भी उपाय हैं इन उपायों निरर्थ है वह आशा ही माने निराशा ही निरर्थक कर देगी और कदर थी ऐसा उपाय करने पर तुझे भी कदर थना निंदा की ही प्राप्ति होगी यदि उपाय करने पर भी उपाय सफल न हो तो उपाय करने वाले की जगत में निंदा होगी निंदा होती है किसी डॉक्टर का का इलाज नहीं लगे अरे कुछ नहीं जानता है उसने तो केस बिगाड़ दिया जो आप लग जाता है डॉक्टर तो कदर से जो उपाय करता है वो उपाय करने पर कदर कदरसना ही मिलती है माने निंदा ही मिलती है और उसके उपाय भी सफल नहीं होते हैं अतः अली सखी जब तक मेरे पास में आशा है तब तक तेरे उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है और यदि आशा समाप्त हो जाएगी तो फिर तेरे उपाय भी निंदनीय बन जाएंगे दोबारा सुन ले अलम आतपी अरी सखी मेरे बिरहत आपको दूर करने के लिए तू जो पुष्प शैया और चदोवा बिछा रही है अलम इनकी आवश्यकता नहीं है सखी शर तलपई या तलप बाण का शैया ही बन रहा है आशा न होने पर ये जो पुष्पया है या बाढ़ की शैया ही बन रही है और ये जो चंदोवा तू लगा रही है या चंदोवा भी मंडप भी मेरे लिए विष विश्व विश्वधरा कल्पी विषधर सर्पों के समान ही बन रहा है जग उपाय सार्थम आशा अरी सके इस विराह को सहन करने में सर्वोत्तम यदि कोई उपाय है तो आशा ही क्रिय मिलन की आशा ही सर्वोत्तम उपाय है उपाय आशा। उपाय ही सर्वश्रेष्ठ सार्थक उपाय हो करके आशा ही उपाय है यदि आशा समाप्त हो जाएगी और फिर तू कितने भी उपाय कर ले तो निरर्थयंती तेरे उपायों को वह आशा कि का अभाव निरर्थक कर देगा और अर्थात दे प्यारे के मिलन की आशा नहीं है तो फिर मैं जीवित नहीं रह सकूंगी और कदर तुझे भी निंदा की प्राप्ति होगी इसलिए अरी सखी प्यारे आएंगे कि नहीं ये मुझे बता इस सबको छोड़ जो तू कभी दौड़ दौड़ करके कभी पुष्प लाती है कभी चंदन घिसती है कभी चदोवा लगाती है कभी जल में भीगे हुए कमल के बड़े पत्ते या ताल के पत्थर के द्वारा मेरे ऊपर तू हवा करती है कभी खसकी टटिया लगाती है शीतल उपचार करती है इन उपायों को छोड़ ये बता प्यारे कब आएंगे ये आशा मुझे दिला आशा दिलाएगी तो मैं जीवित रहूंगी आशा नहीं दिलाएगी तो तेरे जितने भी उपाय हैं ये तेरी निंदा के ही प्रयोजक बन जाएंगे इसलिए इन उपायों को छोड़ आशा मुझे और आशा है तो आशा की स्थिति में यहाँ पर एक सिद्धांत हुआ कि आशा की स्थिति में मरण ही जीवन हो गया भाव तो थोड़ा सूक्ष्म था परंतु सूक्ष्म भाव को बड़े आराम से सरलता से इन शब्दों में समझाया जा सकता है कि तू जो उपाय कर रही है ये उपाय तत्वता कारगर नहीं है उपाय है आशा और आशा को यदि तू पढ़ाए बढ़ाए तो मैं जीवित रहूंगी आशा यदि समाप्त हो जाएगी तो फिर ये उपाय स्वयं व्यर्थक हो जाएंगे और तेरी भी कदर्शना होगी कदर्शना माने निंदा तेरी भी जगत में हजीहत होगी कि तेरे उपाय कोई काम में नहीं आए आगे कह रहे हैं इसी प्रकार के एक वचन कह रहे हैं कि साधय बहुधा मम सौक्षम साधु मत सुख सुखा प्राण पलायन दुराशा सदा सदाजती स्वयं एवं यहाँ पर एक भाव है कि कई बार ऐसा होता है कि शत्रु जब ये देखे कि अब तो मेरी मृत्यु पास में आ गई है और मैं कहीं बच नहीं सकूंगा तब वो क्या करता है वह मारने वाले उस अपने शत्रु के पास में उसके शरीर में ही कहीं घुस जाता और शरीर में घुस जाएगा छुप करके बैठ जाएगा कहीं उसके घर के भीतर ही बैठ जाएगा तो पता नहीं लगेगा शत्रु कहाँ है और उस समय जो आ, शत्रु है जो आ, रक्षक है वो रक्षक निश्चिंत हो जाता है अरे मेरा शत्रु नहीं है इसलिए निश्चिंत हो गया हिरण कश्यप ने श्री बा, बामन भगवान ने एक बार बल्ल राजा से कहा तो महाराज आपकी क्या कहना आपकी तो बड़ी महिमा है बामन भगवान बल्ले राजा से कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर बड़े बड़े पराक्रमी हुए दातुस्तुति स्वयं पृष्टि दाता की बड़ाई करनी चाहिए स्वयं संतोष रखना चाहिए मौके को दे के बोलना चाहिए और जिसकी चलती हो उसकी बड़ाई कर देनी चाहिए ये चार चीज सीख करके जाएगा तब तो दाता के यहां से कुछ मिलेगा नहीं तो धक्का मिलेगी मांगने वालों को चार चीजें ये ध्यान रखनी चाहिए तो दाता की स्तुति करनी है इसलिए दाता की स्तुति करते हुए श्री वामन भगवान बल राजा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं राजा तेरे शरीर का धर्मात्मा कौन होगा और तेरे घर में तो बड़े बड़े वीर उत्पन्न हुए कौन वीर बोले हिंड कश्यप जैसे वीर उत्पन्न हुए तेरे तुम्हारे जो बाबा रहे हिंड उनके प्रहलाद और प्रहलाद के विरोचन और विरोचन के बलि तो तुम्हारी जो परदादा रहे वे परदादा कितने भी रहे कि जिनके भाई के कारण विष्णु भी भाग गया बड़ाई कर रहे दादा की बड़ाई हो रही है बल विष्णु भी तुम्हारे भाई के कारण हृण कश्यप के भाई के कारण भाग गया विष्णु ने मन में यह विचार किया कि हिरण्य कश्यप मुझे छोड़ेगा नहीं जहां जाऊंगा वहां पर यह मुझे पकड़ लेगा इसलिए विष्णु अपनी मायावी रूप को दिखाते हुए विष्णु बड़ा माया भी है तो उसने अपने मायावी रूप को छपा दिखाते हुए वहां अंतर ही आमी बन करके हिरण्य कश्यप के हृदय में छिप गया हिरण्य कश्यप ने बाहर तो सब जगह विष्णु को डूबा परंतु विष्णु कहीं दीखा नहीं हृदय में छिपा हुआ था उसको उसने देखा नहीं इसलिए वो निश्चिंत हो गया कि अब मेरा शत्रु रहा ही नहीं है संसार में नहीं है और जब तक सामने शत्रु रहता है तब तक बैर रखना चाहिए जब शत्रु समाप्ति हो गया तब किसी के साथ में बैर नहीं रखना चाहिए ये धर्म शास्त्र कहता है कि बैर कब तक बोले जब तक बैर सामने है जब बैरी समाप्त हो गया तो फिर बैर को भी त्याग कर दिया है कहीं जगत में नहीं है तो और जैसे निश्चिंत हुआ वैसे ही विष्णु बड़ा माया भी उसने क्या किया थम्भ फोड़ करके विष्णु सामने प्रकट हो गया और उसने हृदय कश्यप को मार दिया मैंने ऐसा मारा उसको हमकू मांगे पीड़ता मानेंगे कि हम तो तब मानते विष्णु को जब आमने सामने आकर के से युद्ध करता छिप करके कर पहले तो छिप गया और फिर बेश बदल कर के कोई रूप धारण करके विष्णु आया और फिर मार दिया तो ये तो धोखेबाजी हुई इसको हम पीड़ता नहीं कहेंगे इसको हम धींगराई नहीं कहेंगे धींगरा तो वो होता जो के सामने आकर के कभी लड़ता ऐसे तुम्हारे यहां भी हुए हैं ऐसे श्री विष्णु की बल्लराजा की प्रशंसा की जा रही है तो यहां पर वो ही प्रसंग है बिल्कुल वैसा ही प्रसंग है कि आशा ने मन में विराज विचार किया कि नहीं प्राणों ने मन में विचार किया कि अब हम कहीं रह नहीं सकते हैं नायिका के प्राण में निकलना चाहते हैं उन प्राणों की रक्षा करना मुश्किल हो रहा है ऐसी स्थिति में नायिका के हृदय में वो प्राण अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो उन प्राणों ने देखा नायिका के हृदय में एक कोना ऐसा है जहां पर मैं छुप करके रह सकता हूं और तो कहीं जगह नहीं त्रिलोकी में अब इन प्राणों की रक्षा करने की कोई जगह बची नहीं है पंत नायिका के हृदय का एक कोना ऐसा है जिसमें ये मैं छुप सकता हूं ये प्राण छुप सकते हैं क्योंकि उस कोने में दुराशा छुपी हुई है आशा नाम का एक छोटी सी कोठरी है श्री नायिका के हृदय में प्यारे कभी न कभी तो मिलेंगे इस जन्म में आगे के जन्म में कभी न कभी तो मिलेंगे बड़े कृपालु हैं ये एक आशा की एक कोठरी नायिका के हृदय में कहीं है तो अब प्राणों ने मन में विचार किया अपने आप की रक्षा करने का उपाय यही है कि इस नायिका के हृदय में ही प्रवेश जैसे विष्णु ने अपने आप को बचाने के लिए हिरण्य कश्यप के अंतर्यामी बनकर के उसके हृदय में प्रवेश कर लिया इसी प्रकार इन प्राणों ने जुराशा रूपी कोठरी में भीतर प्रवेश कर लिया है और उस दुराशा के ओठ में रहते हुए ये प्राण अभी तक जीवित हैं। अतः दूती श्री श्याम सुंदर से कह रही है श्याम सुंदर मेरी सखी तो कभी के अपने प्राणों का त्याग कर देती उसके प्राण कभी के नष्ट हो जाते पंत तो क्या करें ये प्राण बड़े चालाक निकले इन्होंने बाहर कहीं आश्रय लेने की अपेक्षा नायिका का ही आश्रय ले लिया और नायिका के हृदय का वो कोना जहां आशा बनी हुई है, है तो वो दुराशा एक दुष्ट आशा है एक भिजीनी सी आशा है वो दुराशा जो बनी हुई है उस दुराशा में जाकर के वे प्राण छिप गए और जब तक वो आशा बनी रहेगी तब तक नायिका जीवित रहेगी वो अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकती है परंतु ऐसे जीवित रहने का क्या लाभ नायिका तो ये चाहती है कि मेरे प्राण निकल जाए परंतु ये पुराण इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वे नायिका के आशा को ही अपना शील्ड बना करके अपना सुरक्षा का स्थान बना करके वह उसके हृदय में कहीं छपे हुए है, है। इसलिए मरण ही जीवन है वैसे तो नायिका के लिए मरण ही जीवित है जीवन है परंतु मरण इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वह कहीं बाहर नहीं जा रही है नायिका के हृदय में ही घुस गई है और नायिका के हृदय के भी उस परम परम सुरक्षित स्थान पर माने आशा रूपी जो स्थान है उस आशा के साथ में वे प्रार्थ पे हुए हैं जब तक आशा बनी रहेगी तब तक नायिका के प्राण भी बने रहेंगे इसी आशा से कह रहे साधा मम सौम साध मत सुख सुखा मम एक दिन सक्षझला करके नायिका बोली अरे नहीं हैं किसी तरह से निकल जाए तो चैन पड़े पर। मुझे परम परम सुख मिले ये प्राण जब तक रहते हैं तब तक मुझे कष्ट ही कष्ट हो रहा है हा ये प्राण क्यों नहीं मेरा मुझे छोड़ के चले जाते हैं अभी सखी क्यों मेरी इतनी सेवा करती है तब तक मुझे जलाएगी मैं और जीना नहीं चाहती हूं तब तक मुझे जलाएगी क्यों मुझे जलाने का अनावश्यक प्रयास कर रही है साध्यंति बहुधा मम सौक्षम अभी सखियो तुम मेरे सुख का इतना ध्यान क्यों रखती हो साधयती माने क्यों साधना करती हो बहुधा माने अनेक प्रकार से मम सौक्षम मेरे सुख का मेरे सुख का अनेक प्रकार तुम साधन क्यों करती हो अर्थात मेरे सुख का ध्यान क्यों रखती हो साथ मत सुख सुखा मम सख्य अरी सखी तुम लोगों का सुहा बहुत बोरा ये झिझला करके नायिका कह रही है कि मत सुख सुखा मम सख्य है अरे सखियो तुम सुखी भाव को धारण करके विराजमान हो मेरे सुख में सुख मानने वाली हो मत सुख सुखा मेरे सुख में अपने आप सुख मानने वाली हो इसलिए तुम बराबर हर समय मुझे मुझे मेरा ध्यान रखती हो कब तक जलाओ क्यों मेरे लिए सुख का इतना साधन कर रही हो क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे हृदय का एक कोना ऐसा है जो कि अजय है और वो है जिस हृदय के कोने में प्यारे मिलेंगे ये आशा बनी हुई है मेरे हृदय में एक कोना है आशा का वो दुराशा का जो कोना जो हृदय में बसा हुआ है प्राण पालन परा वह उस दुराशा की उस कोठरी में ही जाकर के मेरे पंच प्राण शरण लिए हुए हैं और जब तक वो आशा बनी रहेगी तब तक ये प्राण निकलने वाले नहीं है हा सदा स्वयं इस प्रकार ये आशा ही इन प्राणों को माने इनकी यात्रा को बढ़ा रही मेरे प्राणों की यात्रा जो बढ़ रही है अर्थात मैं जो जीवित हूं वो जीवित इसलिए हूं क्योंकि यह दुराशा इन प्राणों को बचाती हुई विराजमान है इस आशा के भरोसे मैं जीवित तो हूं यहां परेशन बहुत सुंदर है मानवीकरण बड़ा सुंदर है यहां प्राणों को एक भयभीत शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया गया और कृष्ण मिलेंगे नायिका की इस आशा को एक सुरक्षित कोष के रूप में सुरक्षित शील्ड के रूप में एक कैसिल के रूप में एक किले के रूप में प्रस्तुत किया गया तो मेरे हृदय के एक किले में उस किले के सुरक्षित भाग में ये प्राण अपने आश्रय को लिए हुए हैं और जब तक वो आशा बनी रहेगी तब तक ये प्राण भी निमिषयति भी अपनी यात्रा को निरंतर निरंतर चला रहे हैं माने यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं यात्रा को आगे चलाते हुए विराजमान हो रही है यात्रा उनकी जारी तो निशती स्वयं देव अरे ये जो मेरे प्राण है ये प्राण निशती निरंतर निरंतर जो चल रहे हैं उस चलने का कारण यही है कि ये आशा रूपी उस के भीतर अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं अरे सखी जब तक ये आशा रहेगी तब तक मेरे प्राण नहीं जाएंगे अब तो ये प्राण निकल जाए सो ही ठीक है ऐसे नायक का चाह रही है मृत्यु को और यहां मृत्यु को चाहना ही मरण नाम करके एक दशा तो किसी बात को तो बहुत ढंग से वैचित्र भंगी इस प्रकार कहने की कवियों की एक पद्धति होती है तो यहाँ पर सीधे सीधे ये न कह करके कि आशा के कारण मेरे प्राणे हुए हैं एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये प्राण रूपी भीरु शत्रु इसलिए अभी तक बचे हुए हैं जीवित हैं अपनी यात्रा को चला रहे हैं क्योंकि इनको एक सुरक्षा का स्थान सुरक्षा का एक किला मिल गया है मेरे हृदय का ही जो एक आशा का कोना है वो आशा रूपी कोना इनको मिल गया है इसलिए ये निरंतर निरंतर चल रहे है, हैं और ये दुराशा निरंतर निरंतर और इसी प्रकार में आगे कह रही है कि मल्याचल विशपंकम कुशलम किमम कुम राध का कह रही है अभी सखी मेरा ये राग बड़ा रंक होकर के विराजमान है इस रंक राग को तू क्यों कलंकित कर रही है की शोभा नहीं की जाती है भिखारी तो भिखारी फटे हाल में रहे तो उसकी शोभा होती है अब यदि भिखारी यदि बढ़िया श्रृंगार धारण करके रहे चंदन फंदन लगा करके रहे कौन भीग देगा उसे। किसी लंगड़े लूले के ऊपर किसी दयालु व्यक्ति को जल्दी से कृपा हो जाती है धनवान व्यक्ति को कृपा नहीं होती है यदि कोई रुपए का भूत कंबल ओढ़ करके अभिक्षा मांगने के लिए जाए तो सनातन गोस्वामी जी अपने साले से कह रहे हैं कि तुम मुझे जो ये भूटानी बढ़िया कंबल दे रहे उसमें पांच रुपये में आता होगा ये जो बढ़िया कंबल दे रहे हो इतना इस कंबल को ओढ़ कर के महाधुक्री करने जाऊंगा तो कोई महाधुकरी भी नहीं देगा क्यों मेरे पीछे पड़े हो वो ये कि सनातन गोस्वामी जिससे मैं आ रहे थे दाड़ी बाड़ी बढ़ गई थी और रास्ते में इनके साले इनको पहचान रास्ते में मिल गए इनके साले हैं और उन्होंने पहचान लिया बोले अरे जिया जी आप अब पकड़े गए क्या करें सनातन गोस्वामी उन्होंने तो कहा नहीं किसी से कहना मैं बिल्कुल बड़ी मुश्किल से बच कर के आया हूं जेल से छूट कर के आया हूं देकर के नहीं तो मुझे खुशी शाह ने अपनी जेल में डाल दिया था कि नहीं तुम छोड़कर भी नहीं जा सकते हो हमारे सारे रहस्यों को लेकर के चले जाओगे अब मुझे क्या करना है राजस, रा, राजा से राज्य से सबको छोड़ करके आया हूँ वही नई नई ठंड बहुत है क्या आ, आ, कैसे जीवन निर्वाह होगा तुमको सौगंध है ये कंबल तो लेना पड़ेगा और ऐसा कहकर के साले ने जबरदस्ती श्री सनातन गोस्वामी को एक बहुत बढ़िया मुलायम बढ़िया कंबल वो ओढ़ाई दिए कोई ठंड तो लगेगी शरीर को बचाने के लिए कंबल तो चाहिए चाहिए इसको तो रखो अब किसी तरह से पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी से इनको छोड़ाना है अपना पीछा कि कहिए ऑल लोगों को नहीं बुला ले साल इसलिए बोला अच्छी बात अच्छी बात है ये कहकर के उसकी आंखों से तुरंत ओझल हो गए और लगाई दौड़ और चेतन महाप्रभु के पास में आए आप काशी अब महाप्रभु सनातन को समझी के ऊपर से नीचे झाक रहे देख रहे हैं कि महाशय जी इतना बढ़िया कंबल लेकर के आए हो और करके आए है सनातन तो तो समझ समझ के महाप्रभु को पसंद नहीं आ रहा है ये कंबल सब गंगा जी में स्नान करने के लिए गए वहां पर एक भिखारी था उस भिखारी से कहा बोले अरे भैया तू अपनी गुदड़ी तो हमको दे दे और ये कंबल तू ले ले अब वो भिखारी कह रहा है कि अरे भद्र पुरुष क्यों मेरे साथ में हंसी कर रहे हो हम तो रंग रंग की बात चल रही है बोले तो हम तो रंग के हैं भिखारी हैं ये भोट कंबल हमें कहा कौन ऐसा होगा इतनी कीमती कंबल को और हमारी गुंदड़ी के साथ में बिन में करना करना चाहे करना चाहे एक्सचेंज ऐसा कौन होगा ऐसा मत कर हमारी हसी मत करो बोले नहीं हंसी नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल यथार्थ में सौगंध खाकर के कह रहा हूं मैं कंबल तुमको देना चाहता हूँ ये गुंदड़ी हमको दे दो और कम्बल तुम ले लो तुरंत तो तो तो राजीव हो गया बहुत अच्छी है भिखारी ने अपनी गुदड़ी तो दे दी सनातन गोस्वामी जी को और सनातन गोस्वामी का जो घोट कम्बल था बूटा ने बढ़िया कम्बल उस कंबल को उसने ले लिया एक्सचेंज कर दिया दोनों ने अदला बदली कर लिया और महाप्रभु जिससे में वो कंबल ओढ़ करके सनातन गोस्वामी जी के पास में श्री महाप्रभु के पास में लौट करके आए स्नान करके तब महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कह रहे हैं बड़ा अच्छा किया कम्बल दे आए क्योंकि तो भोट कंबल ओढ़ करके और यदि माधुकड़ी करने के लिए जाए तो बेशकी भी थजिया तो होगी और माधुकड़ी भी कोई देगा नहीं कि इतना महंगा तो कंबल ओढ़ रहा है और भीख मांग रहा है तो भीख भी कहीं मिलेगी नहीं तो यहां पर शिव प्रिया जी भी यही कह रही हैं कि अरे सखी मेरे शरीर में की जो चंदन लगा रही है ये चंदन लगाना उचित नहीं है कहीं भिखारी चंदन फुले पाउडर क्रीम लगा कर के भीख मांगने के लिए जाए तो उसको कोई भीख देना क्या भिखारी तो फटे हाल हो तभी उसको भीख मिलेगी क्योंकि तो दयालु व्यक्ति को लंगड़े लूले को देख करके दया आ जाती है और भीख देते हैं और जो धने है उसको देख करके कोई भीख नहीं देता है तो मेरी इस रंग दशा को नायिका कह रही है, है? है, तो है शीतोपचार के लिए प्रियाजी का जो बिरहद ताप है उसको शांत करने के लिए फूलों से की शैया के ऊपर शयन करा रही है फूलों से प्रिया जी को ढांक रही है परन्तु तो शिव प्रिया जी कह रही है कि ये मन रंग है और इस रंग को फूलों से मसा इसको चंदन और कस्तूरी से सजाने की जरूरत नहीं है ये तो रंग है इस रंग की विडंबना मत का तो यहाँ पर मृत्यु ही जीवन है यह एक संकेत किया गया है इसी संघ आनंद गोलवंडा बंद हरीलाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री श्रिवा भाग गोविंद जय जय गाय गौर हरि